हरिबोपर ब बुलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा लाल जू की जय श्री राधा गिरधारी जू की जय श्री राधा विनोदी लाल जू की जय श्री राधा विजय गोविंद जू की जय श्री राधा गोकुलानंद जू की जय श्री महाप्रभु की जय गंगा महारानी जू की जय श्री नेताल दौर हरिमो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 राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराकुर को तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र जा सहगण रघुनाथान्वित सजीव साध्वैतम सावधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यमं श्रीराधापादा श्री सह गण लललताशाखान्विता नर्पित चरी चराणयावती नक्कल सामर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्व संदीप सदा हृदय कंद स्फुशी नयता गत्सर्वस्व श्रीराधाम मजन्मोहनौ मधुशु मधुरी मै मघव मुर्लिमतलिता मम मदन मोहन मुदा मर्दे महा मृदय मनसो महामहामोह नारायण नमस्पति नर चरुम देवी सरस्वती व्या तक जयमुदीर वाछाकलुभ्युभ्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक को हे भट्टी उग्म मघुनाथ में मे कुमते दयांद्र तुलसी काननम पद्मना च तत्त्व यू हरि मुलशु वृंदावंदे हरिला ंगल श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के चरणों का आश्रय श्री लोकनाथ गोस्वामी के अंतर्धान महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके हृदय को प्रकाशित करने वाले श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके उनकी ही अभिव्यक्ति के रूप में अपने चित्त को मिलाकर के श्री प्रिया की निकुंज सेवा उस परम सुख को प्राप्त करने का जो महानीय उद्देश्य उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम फल वह यही है कि श्री निकुंज नायक श्याम और श्री प्रियाजू उनकी सेवा राधिका दास्य भाव को ग्रहण करके साधक कर सके इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता है श्री लीला मंजिरी जी के आनुगत्य को ग्रहण करके श्री लोकनाथ गोस्वाद के आनुपत्य को ग्रहण करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय चंपक मंजिली स्वरूप में जिस प्रकार श्री प्रिया से प्रार्थना कर रही हैं लगभग पंद्रह प्रा, पचपन प्रार्थनाएं हैं उन पचपन प्रार्थनाओं में अपने हृदय के भाव को अपनी अभिलाषाओं को उन्होंने जिस तरह से व्यक्त किया है वह हमारे लिए भी एक मार्ग है कि इस प्रकार से हमको साधन करना चाहिए साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है पक्वा पक्व मात्र से विचार केवल एक स्थिति में परम परम आस्वाद की प्राप्ति है दूसरी स्थिति में आस्वाद की प्राप्ति अभी नहीं है देवा गुणलिंगा आनुश्रमिक कर्मण सत्वएक मनस वृत्ति स्वाभाविकी अन भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसे जनशकोशम या निगीर्ण अन यथा कपिल देव जी निरूपण कर रहे हैं भैया देवभूति से के इंद्रियों की वे सारी चेष्टाएं भगवत भक्ति रूप है देवाना देवमान इंद्री जो भगवान को सामने प्रकाशित कर रहे हैं उसकी साधन होकर के जो मुख्य रूप से विराजमान हैं ऐसी कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण तीनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं देवाना, जिनके द्वारा श्री भगवान का प्रकाशन होता है दीप्त होते, है वे इंद्रिया जो गुणलिंगाना अभी तक व्यस्त थी विषयों में आसक्त थी अब भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करती हुई वे विराजमान हो और भगवत सेवा करती हुई वे विराजमान इन इंद्रियों को भगवत सेवा की क्षमता की प्राप्ति कब होगी तो इनको भगवत सेवा की क्षमता भगवत स्मरण की क्षमता तब प्राप्त होगी जब आनु श्रवित श्रीमद् श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से मंत्रोपदेश प्राप्त करके ये कर्मेन्द्रियां ज्ञान इंद्रिया और अंतकरण तीनों प्रकार की इंद्रिया जब दिव्यता को प्राप्त कर लेंगी स्पर्श न्याय से तब इनके द्वारा जो चेष्टाएं की गई अनुश्रमिक अनुश्रम के द्वारा निरंतर निरंतर अविच्छन्न जो श्री कृष्ण से लेकर के अस्मदाचार्य पर्यत जो परंपरा है उस परंपरा का आस्वादन ग्रहण करते हुए उस परंपरा का आश्रय ग्रहण करते हुए जो इंद्रियां कर्म कर रही हैं वे सारे कर्म भगवत संबंधी होकर के जब विराजमान हो ऐसे कर्मों का नाम ही भगवत भक्ति है उसका नाम ही चेष्टा है तो आनुश्रमिक कर्मान सत्त्व एव एक मनसा वृत्ति स्वाभाव की विशुद्ध सत्वात्मक श्री श्याम में जिनका श्रीअंग उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है अंग अंगी इन दोनों में अभेद है हमारा शरीर अलग है आत्मा अलग वस्तु है परंतु भगवत स्वरूप में देह दे, दे विभाग नहीं है जो विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान है नृत्य सत्य होकर के विराजमान है ऐसे सत्वे एवं मन सा मन की उन भगवान में स्वाभाविक वृत्ति लगना उसका नाम है प्रेम जहां स्वाभाविक की वृत्ति नहीं लग रही है मन को लगाया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा और मन को विवेक के द्वारा जहां भगवत चरणारन्द में लगाया जा रहा है अभी लगा नहीं है, उसका नाम है साधन भक्ति परंतु जब चित्र लग जाएगा तो उसी का नाम है प्रेमा भक्ति तो वृत्ति स्वाभाविक की या, यदि अभी स्वाभाविक की वृत्ति नहीं हुई है तो वो साधन भक्ति है स्वाभाविक की भक्ति उत्पन्न हो गई चित्त स्वाभाविक रूप में भगवत चरणारण्य में लग गया तो उसका नाम प्रेमा भक्ति है। वो भक्ति अनियमितता उस भक्ति का कारण केवल कृष्ण कृपा ही है कोई दूसरी वस्तु नहीं है अथवा उस भक्ति का उद्देश्य भी श्री कृष्ण सुख की कामना ही है अनियमितता वह अनियमितता होकर के विराजमान है उसका कोई दूसरा निमित्त नहीं है अन्यभिलाषता शून्य होकर के वही भक्ति विराजमान वो भक्ति भागवती भगवत स्वरूप भूता है भागवती है अर्थात वह महत्व या मन की या बुद्धि की एक वृत्ति नहीं है बल्कि वह कृपा के द्वारा जीव में आई है भागवती होकर के वह विशुद्ध सत्व की एक वृत्ति के रूप में उसका जीव के भीतर आविर्भाव हुआ है स्थापन हुआ है श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा वह भक्ति सिद्धे गरी ऐसी सिद्धि से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है ऐसी जो भक्ति है वह जग त्याश कोशम या वह लिंग शरीर को उसी प्रकाश जल्दी से समाप्त कर देगी जैसे अन्न का भोजन भोजन का अन्न का भक्षण करने के साथ ही साथ जो जठराग्नि है वह आगे नहीं पीछे नहीं उसके साथ ही साथ जैसे अन्न को गलाना शुरू कर देती है पचाना शुरू करती है इसी प्रकार भगवत भक्ति भी जीव कोश को जीव जीवकोश का तात्पर्य है मुख्यतः अहंकार उस अहंकार में ही पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां पंचतन मात्राएं और एक मन ये छह वस्तुएं अंत में जाकर के अहंकार में ही रहते हैं मुख्य रूप से कहें तो जो ग्यारह वस्तु हैं दस इंद्रिया और एक मन यह बारहमी जो वस्तु है उस बारहमी वस्तु अहंकार में ही रहते हैं शैया महम द्वादश मेघ माहो श्री जड़ भरत जी निरूपण कर रहे हैं कि अहंकार ही वह शैया है जिसमें ग्यारह पदार्थ शयन करते तो जहां जीव कोश का वर्णन किया जाए लिंग शरीर का वर्णन किया जाए उस लिंग शरीर का सीधा सीधा अर्थ है मुख्य रूप से अहम क्योंकि सारी इंद्रिया और मन ये अहंकार रूपी ये ग्यारह जो चीजें हैं दस इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया और एक मन ये ग्यारह वस्तुएं बारहवीं वस्तु में, में शयन करती हैं शाह द्वादश में एक माहौल वो अहम जो है वही बारहवी शैया है बारहवें तत्व है जिसमें ग्यारह वस्तुएं शयन करती हैं अब यदि आधार को नष्ट कर दिया जाए तो आधे भी समाप्त तो हो जाएगा ऐसे ही यदि अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो अहंकार को नष्ट करने देने पर ईंधन के समाप्त हो जाने पर जैसे अग्नि लोभ को प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार अहम को यदि समाप्त कर दिया जाए तो दस कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियां और मन ये ग्यारह वस्तुएं अपने आप कहीं समाप्त हो जाएंगी और इनकी जगह जिनमें जो भगवत कृपा के द्वारा इंद्रिय मन प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा भगवान का सेवन किया जाएगा तो सत्व एवं एक मनसा वृत्ति स्वाभाविक ही तो जरे त्याश कोशंग निगीण मंदलो यथा जैसे भोजन करने के साथ ही साथ जठराग्नि अन्न को उसी समय पचाना शुरू कर देती है हा पांच घंटे बाद साढ़े चार घंटे बाद जो अन्न खाया है वो पूर्णतः पची जाएगा इसके पहले नहीं पचेगा इसी प्रकार साधन अवस्था में भी जो कोश है जो लिंग शरीर है वह लिंग शरीर धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है प्राकृत उसकी समाप्त होती हुई चली जाती है श्रीमद गुरुदेव ने जो नाम दीक्षा के रूप में प्रदान किए उसके कारण एक चिन्मय शरीर चिन्मय जो हृदय है उसकी साधक को धीरे धीरे प्राप्ति होती चली जाती है और उसके द्वारा वह आश्वर्यन करता है जो शरीर जो मन विषयों की ओर आसक्त हो रहा था वह विषयों की ओर आसक्त हो होने वाला मन तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो जैसे भोजन करने के साथ ही साथ भोजन की पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है इसी प्रकार श्री दीक्षा ग्रहण करने के बाद के साथ ही साथ साधक का मन शुद्ध होना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है परंतु जब वह सम्यक प्रकार से भजन करेगा तो मन पूरी तरह से पक करके जो अन्न है वो पूरी तरह से पक करके चिन्मय शक्ति के रूप में परिणत हो जाएगा और जो छूच छूछ है उसका सार तो कही चिन्हय वस्तु ग्रहण कर लेगी भगवत भक्ति ग्रहण कर लेगी और जो छूच है वह भी पचता हुआ चला जाएगा तो जड़ त्याश कोषण याद यथा जैसे निगलने के साथ ही साथ भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है इसी प्रकार साधन भक्ति गुरुदेव की कृपा के द्वारा प्राप्त हुई और साधन भक्ति रूपी अग्नि इन इंद्रियों को पचाना प्रारंभ कर देती है और इनकी प्राकृतिकता को समाप्त करके इनमें धीरे धीरे जैसे भोजन करने के साथ में भोजन का जो सार है उसको तो शरीर ग्रहण कर लेता है और जो तुच्छ वस्तु है उसको पचा करके कहीं त्याग कर देता है इसी प्रकार कृत का त्याग हो जाएगा और यही शरीर चिन्ह में होकर विराजमान हो, हो जाएगा तो भक्तिया भक्तिया तनु। भक्ति के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है माने साधन भक्ति ही परिपाकों को प्राप्त करके वह प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होती है प्रेम लक्षणा भक्ति और साधन भक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों एक वस्तु है प्रारंभ में आस्वाद की प्राप्ति नहीं है परंतु प्रेम लक्षण भक्ति जब आ जाएगी तो आस्वाद की प्राप्ति साधक को होने लगेगी जैसे बालक ही युवक बनकर के विराजमान होता है जैसे कच्चा आम ही मीठा आम बनकर के विराजमान होता है इसी प्रकार साधन भक्ति ही परम आस्वादनीय प्रेमा भक्ति बनकर गई में हाथ में माला लटकी हुई है करनी रहे हैं प्राप्ति साधक को होने लगेगी इस प्रकार इसी प्रेम आपकी में आस्वाद की प्राप्ति है अतकृत साध्या भवे साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्ध भाव प्राकट्यम हृदय साध्यता श्री रूप स्वामी जी कह रहे हैं कि कृत साध्या ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्री और अंतकरण इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जिसको अंत में प्राप्त किया जाए जिसको साधा साधा जाए कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण ये तीनों के तीनों साधन होकर के विराजमान है इनके द्वारा जो साध्य हो इनकी चेष्टाओं के द्वारा जो साध्य हो तो अनुकूल कृष्णानुशील अनुशीलन का तात्पर्य है एक जगह से चित्त का हटना और दूसरी जगह कहीं चित्त और इंद्रियों का लगना ये जो चेष्टा है इस चेष्टा का नाम ही है अनुशीलन एक जगह से हटना दूसरी जगह लगना जैसे ग्रहण नाम करके एक चेष्टा है मेरा हाथ अभी घेंटू के ऊपर रखा हुआ है अब यहां से हटा और इसने किसी दूसरी वस्तु को पकड़ा तो एक वस्तु को ग्रहण करना दूसरी वस्तु से हटना इसी का नाम है अनुशीलन ऐसे ही चित्त जो अभी विषयों की ओर लग रहा है वहां से हटकर के वह चित्त भगवत बुन्द की ओर लगे भगवत चरणार को ग्रहण करे इसका नाम हुआ चेष्टा चेष्टारूप भक्ति अनुशीलन रूप भक्ति भक्ति के दो प्रकार एक चेष्टा रूप प्रकार और एक भाव रूप प्रकार दोनों ही भक्ति है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन जहां कहा अनुशीलन के दो स्वरूप है चेष्टारूप और भाव रूप चेष्टारूप में इंद्रियों का ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकरण इन तीनों का एक स्थान से हटना दूसरे स्थान पर लगना ये जो चेष्टा है इस चेष्टा का नाम भक्ति है जीव कहीं बोल रही है एक जगह से हट रही है दूसरी जगह दूसरे शब्द का दूसरे उच्चारण के स्थान का स्पर्श करते हुए विराजमान है तो शब्द निकल रहे हैं ध्वनि निकल रही है उसी का नाम हुआ चेष्टा या मन जो है वो शांत है किसी शांत सरोवर में किसी ने एक कंकड़ डाला उसमें एक आवर्त उत्पन्न हुआ फिर दूसरा आवर्त उत्पन्न हुआ जो आवर्त उत्पन्न हो रहा है उसी का नाम है भाव तो कभी भाव रूप में भी भक्ति हो सकती है और कभी चेष्टा रूप में भी भक्ति है भाव नहीं है तब भी चेष्टा है उसका नाम भी भक्ति ही है माने कृष्ण के रूप का ध्यान नहीं है पर से मैकेनिकली यदि जब भी किया जा रहा है माला चल रही है उंगली चल रही है माला घूम रही है तब उसका नाम भी भक्ति ही है ऐसा नहीं है वो भक्ति नहीं वो मुख्य भक्ति वो भक्ति की परम श्रेष्ठ स्थिति नहीं है परंतु भगवत संबंधी यदि कोई चेष्टा है तो चेष्टा को भी भक्ति कहेंगे और भाव को भी भक्ति कहेंगे तो भक्ति दो रूपों में प्रकट होती है कभी भाव रूप में कभी चेष्टा रूप में तो जो चेष्टा या भाव किए जा रहे हैं उनमें यदि स्वाभाविकता नहीं है तब तक उसको हम कहेंगे साधन भक्ति जब मन और चेष्टाएं स्वाभाविक रूप में भगवान में लग जाएं, उसका नाम ये है प्रेमा भक्ति की दशा तो सत्व एवं मन सब वृत्ति स्वाभाविक स्वाभाविक अस्वाभाविक ही इनका केवल अंतर है जो ठाकुर जी के में मन की स्वाभाविक वृत्ति लगना जैसे जहां गड्ढा है वहां पानी अपने आप बह करके जाएगा नीचे की तरफ इसी प्रकार श्री कृष्ण में चित्त स्वाभाविक रूप में जाए उसका नाम है प्रेमा भक्ति जहां चित्त को लगाया जा रहा है प्रयास किया जा रहा है उसका नाम है साधन भक्ति इस साधन भक्ति की अवस्था में ही श्री साधक अनेक अनेक भावों को धारण करके विराजमान होता है और वह कभी उत्कंठा करता है कभी प्रार्थना करता है और इन्हीं प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है यहां, उस प्रार्थना को सैतीसवी सैतीसवीं जो प्रार्थना है उस सैंतीसवीं प्रार्थना को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय यहां प्रार्थना करते हुए श्री प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु है एक बार करो करुणा जुगल चरण देख सफल करिब आंखित मोर काम अब ये प्रार्थना यथावस्थित देह में भी की जा सकती है और ये सिद्ध देह में भी की जा सकती है दोनों में ये प्रार्थना है पहले यथावस्थित देह की बात कर रही है अभी साधक की स्थिति कहीं यथावस्थित देह में ही है और वह विषयों से अभी पूरी तरह से प्रार्थना अलग नहीं हट रहा है उस समय माया के त्रताप से मुक्त होने के लिए वह यह प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु हे एक बार करो करुणा अब समय आ गया है एक बार मैंने बहुत धोख झटका खा लिए मैंने बहुत धक्के खा लिए हैं एक बार करो करुणा अब तो मेरे ऊपर कृपा करो मेरे ऊपर इस समय कृपा होगी मैं अपने प्रयास से यदि माया को छोड़ना भी चाहता हूं माया इतनी बलवान है कि वह अणु जीव को स्वाभाविक रूप में ही दबा लेती है कभी भी वह उसको प्रभावित कर लेती है माया का एक स्वभावी है जीव स्वभावतः अणु है वो विभू हो नहीं सकता है माया स्वभाव तंत अत्यंत अत्यंत बलवान है अतवा अनुजीव को मोहित करने में स्वाभाविक रूप में ही समर्थ है और भगवान का एक स्वभाव है कि जिसका जो स्वाभाविक धर्म है उसके साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करती जिसकी जो ओरिजिनल बेसिक नेचुरल प्रॉपर्टी है उस नेचुरल प्रॉपर्टी के साथ में भगवान कभी छिड़खा छिड़खानी नहीं करते वे माया से नहीं कहेंगे ए माया तू अपने जीव सम्मोहन के स्वभाव को छोड़ दे वे जीव से भी ये नहीं कहेंगे ए जीव तू विभु बन जा जीव का यदि अणुस्वरूप है तो अणुस्वरूप रहेगा माया का यदि स्वभाव है कि माया आवरण और विक्षेप करने वाली है जीव के स्वस्वरूप का आवरण करने वाली है और उसमें दे अध्यास्त दे ही मैं हूं यह बुद्धि उत्पन्न करने वाली है तो भगवान न तो माया के स्वभाव को बदलेंगे न जीव के स्वभाव को बदलेंगे बल्कि माया का जीव के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण को रोकने के लिए वे कृपा करके श्री गुरु वैष्णव ग्रंथ भागवत इनको प्रस्तुत कर देंगे जिनके माध्यम से माया का प्रभाव अपने आप समाप्त तो हो जाता है गुरुजनों की कृपा के द्वारा वे माया के प्रभाव को कहीं अप्रभावी बना देंगे नलन भाई बना देंगे उसको अप्रभावी बना देंगे परंतु तो माया के स्वभाव को भगवान नहीं बदलते ये भगवान का एक सहज स्वभाव तो है तो जीव उस समय यही प्रार्थना कर रहा है हे प्रभु मैं अपने प्रयास से माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये माया मेरी तुलना में महाशक्तिशाली है मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति से कहां तक इस माया के साथ में युद्ध करूंगा मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है परंतु यदि मेरे पास में कृपा का बल आ जाए तो कृपा के बल आने पर मैं इस माया को जीतने में सहज ही समर्थ हो जाऊंगा तो कह रहे हैं प्रभु हे एक बार करो करो इस बार मुझे करना मेरे ऊपर कृपा प्राप्त करो और माया की जो प्रसारणा है उससे मुझे मुक्त करो परंतु माया की प्रसारणा से मुक्त होना यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है अपने स्वरूप को पहचान लेना देहाध्यास को दूर कर लेना यह भी मेरे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है दुख की नृति और स्वस्वरूप की प्राप्ति ये दोनों ही गौण प्रयोजन हैं, मुख्य प्रयोजन नहीं कृपा प्रभाव से दुख की नृत्ति हुई परंतु वो एक नकारात्मक उपलब्धि है किसी के शरीर में बहुत अधिक दर्द था उसने पेन के लड़ लिया दवाई खाई और दवाई खाने से दर्द दूर हो गया उसे यदि कोई पूछे कि भाई कैसे हो वो कहता है मैं बड़े सुख में हूं तत्व तो उसे सुख मिला नहीं है दुख की निवृत्ति मात्र हुई है उस दुख की निवृत्ति को वह सुख मान रहा तथ्य तख मिला नहीं इसलिए करना का तात्पर्य यह नहीं है कि दुख की निवृत्ति हो जाए संसार बंधन से संसार समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है और डूबते हुए व्यक्ति को यानी निकाल करके कोई मछुआरा बाहर पटक दे परंतु तो अभी उसको निकालना पूरा नहीं हुआ अभी तो उसके पेट में पानी भरा हुआ है श्वास नहीं आ रही है जो निकालने मात्र से ही काम नहीं चलेगा जो लाइफगार्ड है वह जब तक उसकी छाती के ऊपर हाथ रखकर के पंपिंग नहीं करेगा और उसको यदि उल्टी नहीं आ जाए श्वास उसकी पुनः चालू न हो जाए जो अवरुद्ध हो रही है वह श्वास नली जब तक चालू नहीं हो जाए तब तक उसको निकालना मात्र पर्याप्त नहीं तो दुख की नृत्य होना यह पर्याप्त नहीं है बल्कि जीवन की प्राप्ति होना या मुख्य है और केवल इतने से भी नहीं जीवन की प्राप्ति में जो सर्वोत्तम वस्तु है उसकी मुझे प्राप्ति हो तो केवल दुख निवृत्ति के लिए भगवान की करुणा की याद की जा रही हो सो बात नहीं है तो दुख की निवृत्ति एक आनुसंगिक फल है इसी प्रकार स्वस्वरूप की प्राप्ति वह भी मुख्य फल नहीं है किसी व्यक्ति का कोई थैला कोई धन कोई बटुआ पर्स कहीं खो गया और उसे वो पर्स दोबारा मिल जाए अपना थैला पूरा दोबारा मिल जाए तो वो बड़ा खुश हो रहा है परंतु यह भी लाभ नहीं है तत्व लाभ का आभास मात्र है सुख का आभास मात्र है व्यक्ति टिकट खरीदने के लिए गया उसने जेब में से पैसा निकाला परंतु उसका पर्स नीचे गिर गया हाथ में केवल टिकट के पैसे हैं टिकट लेकर के वो अपनी बस की सीट पर आकर के बैठ गया फिर ध्यान आया अरे मेरा पर्स कहा गया अभी बस चली नहीं है जल्दी से उतर करके जाता है जहां क्यू में खड़ा हुआ था वहां देखता है भाग्य से पर्स वही पड़ा हुआ धरती में मिल जाता है बड़ा हंसता हुआ आता है बगल वाले ने पूछा कि क्या हुआ बोले आज तो बड़ा लाभ हो गया पर्स गिर गया था मिल गया तो क्या लाभ हुआ क्या लाभ तो नहीं हुआ पर्स में तो एक पैसा भी बढ़ा नहीं जितने थे उतने के उतने के थे कुछ नया तो मिला नहीं इसी तरह से जीव अपने स्वस्वरूप को सचित आनंद स्वरूप को भूल गया था उसे सचित आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई ये कोई उपलब्धि नहीं है उपलब्धि का आवास मात्र हो रहा है लाभ का आवास मात्र हो रहा है उपलब्धि होगी कब जब उसे कोई नया प्रॉफिट मिले नई कोई वस्तु उसको मिले तब उसको उपलब्धि मानी जाएगी और वो वस्तु क्या है जो नई वस्तु मिलेगी उसमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन सी हो सकती है सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो सकती है श्री प्रेमा भक्ति की प्राप्ति ऐसी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति जिसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं है शुद्धा भक्ति की प्राप्ति से बढ़कर के कोई दूसरी अभिलाषा जिसमें न हो यही सर्वोत्तम उपलब्धि होगी अतः भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है सांख्य, वैशेषिक न्याय मीमांसा ये चारों दर्शन केवल दुख की नृत्य को जीवन का लक्ष्य मानते हैं परंतु यह मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता है योग जीवात्मा के अपने स्वरूप को प्राप्त करना आत्मज्ञान आत्म, आत्म साक्षात्कार इसको जीवन का लक्ष्य मानता है परंतु यह भी मुख्य लक्ष्य नहीं मुख्य लक्ष्य है जहां कोई विभू वस्तु को प्राप्त किया जाए वेदांत उस ब्रह्म को प्राप्त करता है प्राप्त कराने का मार्ग बताता है पर ब्रह्म को प्राप्त कराने में अपने आप को ब्रह्म में यदि लीन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म को प्राप्त करके भी अप्राप्त जैसी स्थिति हो जाएगी उसका आस्वादन नहीं होगा सुख हो और सुख का आस्वादन नहीं हो ऐसा सुख किस काम ऐसी स्थिति में जहां उस पर तत्व का सर्वोत्तम माधुर्यपूर्ण आस्वादन हो वह आस्वादन ही मुख्य वस्तु है और भगवत आनंद वह वस्तु है जो कि ब्रह्मानंद की भी अपेक्षा श्रेष्ठ है भगवत स्वरूप में भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप का जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है वह आस्वादन भगवान का ही आस्वादन है वह उपाधि का आस्वादन नहीं यदि कोई ये कहे कि भाई ब्रह्म की प्राप्ति हुई है ब्रह्म की उपाधि के कारण ब्रह्मानुभूति में और उपाधि के कारण ब्रह्मानुभूति में दोनों में कहीं अंतर जो दिख रहा है वह उपाधि के कारण है तत्वता तो वह ब्रह्मानंदी है तो ऐसा नहीं माना जा सकता कोई ज्ञानी यह कह सकता है कि भाई तत्वता आनंद की प्राप्ति तो ब्रह्म के कारण हो रही है ब्रह्म में लीन होने के कारण हो रही है अब ब्रह्म में यदि उपाधि का भी तुम दर्शन कर रहे हो तो उपाधि के कारण कुछ वैचिक चल प्राप्त हो रहा है इसलिए तुमको यह लग रहा है कि भगवान आनंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद न्यून है और ब्रह्मानंद की अपेक्षा भगवान का आनंद कुछ अधिक श्रेष्ठ है गलत इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भगवत स्वरूप में दे विभाग है ही नहीं वहां पर उपाधियों भगवान में कोई अंतर है ही नहीं इसलिए किसी व्यक्ति ने किसी योगी ने ब्रह्मानंद का अनुभव किया और ब्रह्म में जाकर के लीन हुआ स्वरूपानंद में वो अवस्थित हुआ परंतु वैचित्रीपूर्वक जो आनंद है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है भगवतानंद में भगवत स्वरूप की वैचित्री की भी प्राप्ति हो रही है इसलिए ब्रह्मानंद और भगवतानंद दो अलग अलग वस्तु हैं और उनके माधुर्य का जो आस्वादन प्राप्त किया जाएगा तो माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने पर ब्रह्मानंद की अपेक्षा जहां उपाधि और उपाधे एक होकर के विराजमान है ऐसे जो भगवतानंद है जिसमें लीला और गो सर्वदा विराजमान है वो भगवतानंद सर्वदा सर्वदा ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ होगा इसीलिए संकादिक जब भगवान के चरणार विराजमान तुलसी की गंध को सुनते हैं उस समय उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है संक्षोम मक्षर जोशाम अपचित पन्नो वे अक्षर ब्रह्म का उपासन करने वाले थे परंतु यहां पर देख रहे हैं कि भगवतानंद को प्राप्त करके उनको क्षोभ की प्राप्ति ज्यादा हो रही उनको आनंद की प्राप्ति ज्यादा हो रही है ये, ये बता बता रहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा स्वरूपतः आनंद अधिक श्रेष्ठ है केवल उपाधि के कारण ब्रह्मानंद कुछ नए चमत्कार को प्राप्त करके प्रकट हो रहा है यह बात नहीं है ब्रह्मानंद में निज उपाधि उनके प्रकाशन करने की क्षमता है ही नहीं जबकि भगवदानंद में अपने स्वरूप को प्रकाशित करने की सर्वदा सर्वदा क्षमता है अतः ब्रह्मानंद की अपेक्षा भगवदानंद की अनुभूति ज्यादा होना यह अपने आप सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्म की अपेक्षा भगवान परम श्रेष्ठ है भगवान के भीतर ब्रह्म विराजमान है परंतु तो ब्रह्म के भीतर भगवत्ता के गुणों को प्रकट करने की अभी सामर्थ्य नहीं है ऐसी स्थिति में भगवानंद ही अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है और वो भगवानंद संकादिकों को आकर्षित कर रहा है तो ये उपाधि के कारण निर्गुण ब्रह्म में उपाधि के कारण आनंद की प्राप्ति हुई हो ये कारण नहीं है बल्कि भगवान के शरीर स्वरूप में कभी उपाधि उपाधे का अंतर है ही नहीं वहां पर उपाधि उपाधे एक ही होकर के विराजमान है इसलिए यह कहा गया कि भगवान भगवानंद ब्रह्मानंद से भी अधिक श्रेष्ठ है श्री मसव सरस्वती जैसे श्री सुखदेव जी जैसे श्री सनकालिक जैसे जो ब्रह्मलीन ब्रह्म का अनुभव करने वाले जो ज्ञानी हैं, वे ज्ञानी भी जब भगवदानंद को प्राप्त करते हैं भगवान का दर्शन करते हैं तो वे उसकी ओर उस सहज रूप में आकर्षित हो जाते हैं यह बात प्रकाशित करता है कि उपाधि के कारण भगवान में भगवदानंद में चमत्कार नहीं है बल्कि स्वरूप के कारण ही ब्रह्मानंद के स्वरूप और भगवदानंद के स्वरूप दोनों के स्वरूपगत अंतर होने के कारण ही दोनों में अंतर है और भगवतानंद श्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो यहां पर प्रार्थना करें एक बार करुणा हे प्रभु इस बार मेरे ऊपर करना करो दुख की नृत्य करो दुख की नृत्य करके स्वस्वरूप की प्राप्ति कराओ परंतु इतने से काम नहीं चलेगा स्वस्वरूप की प्राप्ति करा के भी भगवतानंद का मुझे मुझे आस्वादन कराओ और भगवान का भी सर्वोत्तम जो स्वरूप होगा वो सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा होगा वो सर्वोत्तम स्वरूप होगा जहां पर भगवान की श्री भगवान का माधुर्य किसी दूसरे ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र के कल्याण के लिए उनको आनंद देने के लिए प्रकट नहीं हो रहा है बल्कि स्वस्वरूप में श्री आधान लाल श्री नुकुंज मंदिर में श्री मदन मोहन जब निकुंज मंदिर में विलास करते हुए विराजमान हैं तो वहां उनका जो विलास है वह स्वस्वरूप में विलास है किसी दूसरे के सुख के लिए दूसरे का कल्याण करने के लिए किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उनका विलास नहीं है वह स्वस्वरूप में उनका विलास उनकी ही अपनी स्वरूपा जो सखी रण है उन सखी रणों को अपनी ही स्वरूपा श्री उनको सुख देने के लिए वह विलास हो रहा है तो वह सोपाधिक विलास नहीं है अन्य भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वे उपाधि के कारण लीला है सोपाधिक है किसी दूसरे का कल्याण करने के लिए वे लीलाएं हुई हैं परंतु जिस लीला दर्शन की श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं श्री चमेली मंजिरी जी जिसकी भिलाषा कर रही है वो जो लीला है वो लीला किसी दूसरे का कल्याण करने के लिए नहीं है बल्कि वह लीला भगवान की स्वस्वरूप में लीला है इसलिए संक्षेप में फिर से दोहरा दें कि देताप की निवृत्ति करने के लिए मैं आपका दर्शन नहीं चाह रहा हूं चाह रही हूं मैं स्वस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए आपका दर्शन नहीं चाह रही हूं जीवात्मा का सच्चेदानंदी जो स्वरूप है वो सामने प्रकट हो जाए मैं आपका से कुछ वैशिष्ट प्राप्त हुआ जो भगवत स्वरूप है उस भगवत स्वरूप की ही साक्षात्कार दर्शन करने के लिए आपकी आराधना नहीं कर रही हूं क्योंकि उस भगवत स्वरूप के लीला के प्राकट्य में भी कही न कहीं ना कहीं टर्म और कंडीशन है किसी दूसरे का कल्याण करने के लिए आप अपनी किसी लीला का पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप अपनी लीला को जगत के ऊपर प्रकट कर रहे हैं मैं जिस लीला का दर्शन करना चाह रही हूं वो लीला का दर्शन है जहां आप स्वस्वरूप में निज स्वरूप में क्रिया करते हुए विराजमान हैं और उस क्रिया की ये विशेषता है कि उस क्रीड़ा का मोटिव उस क्रीड़ा का जो लक्ष्य है वह किसी दूसरे को कल्याण करना नहीं है स्वयं आनंद लेना है और उस स्वयं आनंद में ये कृपा के माध्यम से वह आनंद हम दासियों को भी प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार रागण व भक्ति में श्री प्रभु के अपने सुख के आस्वादन करने की प्रभु का अपना सुख चल रहा है उसका आस्वादन श्री प्रभु कर रहे हैं और आनुषंगिक रूप में जो सखी है वो सखी भी उस माधुर्य का दर्शन कर रही है तो ये स्वस्वरूप में लीला है इसीलिए मनस चक्रे योग माया मुश्रता आत्मने पद का जो प्रयोग किया गया वह यही दिखाने के लिए किया गया जिस लीला का दर्शन करना चाह रही है वो यही दिखाने के लिए किया गया कि ये जो रास लीला है ये आपके अपने सुख के लिए की गई लीला है स्वनित युता कर्तभिप्राय क्रिया फले जहां क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो वहां आत्मनिपद होता है जहां क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त न होकर के किसी दूसरे को प्राप्त हो वहां परसमी पद का प्रयोग होता है यहां पर रंतु मन चक्र ये जो चक्र क्रिया है आत्मने पद की ये दिखा रहा है कि ये रास लीला श्री प्रभु की अपने सुख के लिए की गई लीला है यही सर्वोत्तम लीला है अतः सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन इनका निरूपण करते हुए इनको लक्ष्य में रख करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि प्रभु और मेरे ऊपर कृपा करो कृपा की पराकाष्ठा कृपा का, का एपिटोम कहा होगा जहां पर सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन को अपनाया जाए सर्वोत्तम प्रयोजन यही है कि आप अपने आप में स्वस्वरूप में क्रिया करते हुए विराजमान हैं और यदि आप हमें अपने परिक्रम में स्वीकार कर ले श्री राधायणी इस जीव को अपने परिक्रम में यदि स्वीकार कर ले तो वे जो आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं स्वस्वरूप में आस्वादन उनकी जो लीला स्वस्वरूप में है उस लीला का आस्वादन इस जीव को भी हो जाएगा अन्यथा इस जीव को उस वस्तु का आस्वादन नहीं हो सकता है इसलिए है, ए करहो कृपा अभी तक मैं आपके प्रार्थना करता रहा कि मरज मेरा ये कष्ट दूर हो जाए मुझे इस चीज की भौतिक में आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाए मुझे यह पद मिल जाए यह आहम का पोषण हो जाए परंतु इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं अब मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वह आप अपनी लीला मेरे लिए दिखाएं। इसके लिए भी प्रार्थना नहीं है आप अपनी लीला स्वाभाविक रूप में रूप में करते हुए विराजमान हो और ये दासी उसको आप दासी रूप में स्वीकार करें और दासी रूप में जब स्वीकार करेंगे तो श्री प्रियाजी को जो अपूर्व आस्वाद की प्राप्ति है श्री लाल जी को प्रिया जी को उस प्रेम में जो आस्वाद की प्राप्ति है वो आस्वाद की प्राप्ति सखियों को स्वाभाविक रूप में ही हो जाएगी वो उनको सही रूप में ही प्राप्त हो जाएगी अन्यथा वह प्राप्त नहीं होगी तो वो लीला तो है निस्व रूप में परंतु जो मंजरी है जो नुकुंज की दासी है उनको वह लीला उपलब्ध है किसी दूसरे को वह लीला उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध क्योंकि श्री राधिका का प्रेम राधिका में है सर्वभावो गादलोयम परात्मर राजते सारह श्री राधायाम एव एव शब्द को रेखांकित कर रहे हैं। सदा वो प्रेम श्री राधिका में ही विराजमान है तो यहां पर यह प्रश्न होता है जो वस्तु किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकती है उसके लिए प्रयास क्यों करे हो जब वो प्रेम वो सुख श्री राधिका का सुख केवल राधिका में ही है किसी दूसरे में हो ही नहीं सकता है तो ऐसी दुर्लभ वस्तु के लिए तो प्रार्थना करना ये तो अपनी हसी व आना है का उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो बोले ना वो वस्तु हम दासियों को भी उपलब्ध हो सकती है तब एक शर्त है यदि वो शर्त पूरी हो जाए वो शर्त क्या है कि श्री किशोरी जो जी। इस जीव को इस व्यक्ति को कृपा करके अपने परिक्र में स्थान प्रदान कर इसको भी मंजरी रूप में अपनी दासी के रूप में निकुंज परिक्र में यदि स्थान प्रदान कर दे। तो निकुंज प्रकरण में जब ये दासी पहुंच जाएगी उस समय श्री राधिका के हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन साधारणकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रियाजी जो आस्वादन प्राप्त कर रही है प्रियाजी के साथ में अपने चित्त को मिला देने पर श्री प्रिया को जो सुख की प्राप्ति है वह सुख की प्राप्ति इस सामाजिक को भी सज रूप में हो जाएगी क्योंकि शक्ति अस्थित भावादे का स्व यथा प्रतिपद्य आवरण भंग हो जाने पर स्व पर तटस्थ भाव समाप्त हो जाने पर विभाव सामग्री का जो भाव है वह भाव सामाजिक को भी प्राप्त हो जाता है नाटकीय एक विशेषता है कि वहां पर दुष्यंत शकुंतला प्राकृत बात ही कर रहे हैं दुष्य शकुंतला उनके प्रेम व्यवहार का दर्शन करके जो दर्शक बैठे हैं उन दर्शकों में पिता और पुत्री भी साथ साथ बैठे हैं परंतु वे रंगमंच पर होने वाली लीला से सब प्रभावित हो रहे हैं सब एक साथ आनंद ले रहे हैं सैकड़ों आदमी जो ऑडिटोरियम में बैठे हैं ये सामने किसी वस्तु का दर्शन कर रहे हैं किसी दृश्य का दर्शन कर रहे हैं और सब आनंदित हो रहे हैं जबकि व्यवहार में कभी ऐसा नहीं होता व्यवहार में किसी के अंतरंग क्षणों में एक शिष्ट व्यक्ति कहीं सामने भी पड़ जाए तो वो लज्जित होकर के मुंह छुपा करके अलग हट जाता है परंतु तो रंगमंच में ऑडिटोरियम में बैठ करके पिता और पुत्री ये एक साथ एक नाटक का दर्शन करते हैं और दोनों आनंदित होते हैं क्यों इसका कारण है आवरण भंग उस समय श्रोता जो है दर्शक उस दर्शक के हृदय से आवरण भंग हो जाता है आवरण का तात्पर्य है ये मेरा है ये तेरा है ये पराया है स्व पर तटस्थ भाव यह उसका दूर हो जाता है इसलिए वो सुख का आस्वादन ले लेता है व्यावहारिक जीवन में यह वस्तु मेरी भोग्य है कोई दूसरा देखेगा तो उसको मैं पंच कर दूंगा यह भाव रहता है जबकि काव्य में स्व तटस्थ भाव रहता ही नहीं है आरोप भंग हो जाता है ऐसी स्थिति में सैकड़ों आदमी एक साथ बैठकर के किसी नाटक को देखते हैं पिता और पुत्री भी एक साथ बैठकर के नाटक को देखती हैं क्योंकि उनमें आवरण भंग हो चुका है स्वपर तटस्थाव दूर हो गया है अब यदि श्री यह कोई लौकिक की बात अब यदि श्री किशोरी जी कृपा करके इस दासी को यदि अपने परिक्रम में स्थान दे दे और ये दासी यदि उस रूप माधुरी का दर्शन करे तो दर्शन करने में उसमें कहीं भी उस वस्तु का मैं उपयोग करूं कि सौंदर्य का मैं उपयोग करूं ये बात तो महामहान अन्य हो जाएगी श्री प्रिया लाल ये दोनों ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं प्रिया लाल ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं उनका सुख है और उनके सुख के साथ में जो मंजरी है वह मंजरी अपने भाव को कहीं मिला देती है आवरण होने पर वह अपने भाव को अपने हृदय को श्री किशोरियों और लाल जी के साथ में मिला देती है अब ये लालजी शिव प्रिया जी के माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं तो उसको अपने भाव के अनुसार ये प्रती होती है कि आ, मेरी स्वामी कैसी है जिनके प्रति शाम सुंदर भी आकृष्ट हो रहे हैं और अपनी स्वामी के प्रति जो उसका भाव है वह भाव और ज्यादा दृढ़ हो जाता है अथवा कभी स्वामी के साथ में अपने चित्त को मिलाकर के आहा मेरी स्वामी श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है तो जो आनंद श्री राधिका को प्राप्त हो रहा है और राधिकायाम एवं यदा जो भाव श्री राधिका में विराजमान है वही भाव साधक को भी प्राप्त हो जाता है उस दासी को भी साधारणीकरण जनरलाइजेशन काव्य के रथ की जो एक पद्धति है एक विषय है साधारणीकरण माने स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के अपने हृदय को जहां पात्र के साथ में अनुकार्य के साथ में मिला दिया जाता है उसका नाम साधारणी करता अपने हृदय को श्री जी के या लाल जी के या श्री ललिता जी कहीं बोल नहीं है तो ललिताजी के कभी विशाखा जी कभी गुरु मंजिरी जी विराजमान है उनके चित्त के साथ में अपने भाव को वहां मिला दिया जाता है और मिलाने पर श्री प्रिया का जो सुख है वह प्रिया का सुख साधक को भी प्राप्त हो जाता है तो श्री राधिका का प्रेम यद्यप राधिका में है किसी दूसरे में नहीं हो सकता है परंतु हे श्री किशोरी जो आप ऐसी कृपा करें कि मुझे अपनी दासी बना लो और यदि दासी आपके मंजरी परकर में मैं अवस्थित हो जाऊं तो आपका जो सुख है वो सुख की प्राप्ति मुझे सहज रूप में ही हो जाएगी तो दास भाव से उस सुख को प्राप्त किया जा सकता है तो युगल चरण देखे उस युगल चरण का मैं दर्शन करूं सारी नुकुंज में जितने भी परिकर हैं वे सब सेवा परम प्रवीण होकर के विराजमान श्री ंदर अपना सुख नहीं चाहते हैं प्रिया को सुख देना चाहते हैं परम रसप्रवीण श्री प्रिया जी अपना सुख नहीं चाहती हैं श्याम सुंदर की सेवा करना श्याम सुंदर को सुख देना चाहती हैं परम प्रवीण सखीराम अपना सुख नहीं चाहती हैं वे युगल का सुख चाहती हैं परम रसप्रवीण और श्री वृंदावन अपना सुख नहीं चाहते हैं वे और सखी इनको सुख देना चाहते हैं सब सेवा प्रवीण होकर के विराजमान है यदि अपना सुख चाह जाएगा तो वो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी परंतु जिस नुकुंज मंदिर में जो प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय चमेली मंजिली जो प्रार्थना कर रही हैं वे अपने सुख के लिए नहीं कर रही हैं वे युगल के सुख के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि युगल चरण देख कौ मैं युगल चरणों का दर्शन करूंगी और सफल करे व आंखें अपने नेत्रों को सफल करूंगी नेत्रों को सफल करना कैसे होगा बोले मंजरी का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है युगल को सुख देना अपनी मंजरी को सुख देना युगल को सुख देना जो युथेश्वरी हैं जिनके यूथ में हमारी गुरु मंजरी है किसी की विशाखा जी के युद्ध में किसी की ललता के युद्ध में किसी की रंगदेवी जी के युद्ध में सुदेवी जी के युद्ध में जो युथेश्वरी है उन यूेश्वरियों के अनुर जो श्री गुरुमंजरी उन गुरमंजरियों के ये दासी मंजरी होकर के विराजमान है ये मंजरी ये दासी मंजरी, श्री गुरुदेव और गुरुदेव के माध्यम से श्री यूथेश्वरी और यूथेश्वरी के माध्यम से अंत में श्री किशोरी जी को सुख देना चाहती है जब किशोर को सुख देना चाहती है और श्री युगल का ये दर्शन करेंगी श्याम सुंदर मेरी स्वामी की सेवा कर रहे हैं अहा मेरी स्वामी का क्या महिमा ये विचार करके दासी का हृदय चौड़ जाता है क्या आ मेरी स्वामी ऐसी कि श्याम सुंदर भी उनकी सेवा कर रहे हैं तो उसका जो निज भावोल्लास है जो दास्य भक्ति है वह दास भक्ति ही परिपूर्ण रूप से पुष्ट होकर के विराजमान हो रही है तो सफल करे वह आंख में अपनी आंखों को सफल करूंगी परंतु तो आंखों को सफल करते हुए भी स्वार्थ नहीं है यहां पर मुख्य लक्ष्य है श्री प्रिया लाल को सुख देना और गौन लक्ष्य है कि तो उसके द्वारा स्वयं सुख को प्राप्त करना कब मैं अपनी आंखों को सफल करती हुई विराजमान होंगी एक दूती भी जब श्याम सुंदर के आगे श्री प्रिया जी की माधुरी का वर्णन करती है उस रूप माधुरी के वर्णन से वह अपने आप को कृतकृत नहीं कर रही है अपने आप को आनंदित नहीं कर रही है वह अपने आप को वो तत्त्वतः श्री प्रियाजी के रूप माधुर्य को देखकर के श्याम सुंदर के हृदय में जो प्रीति है उसका उद्दीपन कर रही उद्दीपन करना ही उसका लक्ष्य है ऐसी स्थिति में प्रिया के सौंदर्य का कितना भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें उस सौंदर्य की भोगता तत्वता वो नहीं है सौंदर्य के चरम भोगता सौंदर्य के प्रिया जी के सौंदर्य के परम परम भोक्ता श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर भोक्ता होकर के विराजमान यह सुनकर के देख करके मंजरी जो है उसकी छाती फूल जाती है क्या मेरी स्वामी ऐसी है कि जो जगत का पूज्य है जगत जिससे आसक्ति करता है वो आज स्वयं आसक्त होकर के विराजमान है और श्री प्रिया जी असज्य हो रही हैं ये अद्भुत है कि जो जगत का असह्य है वह स्वयं आसक्त बन जाता है असह्य आसक्त बन जाए असह्य जो आसज्य है वह स्वयं आसक्त बन जाए श्री श्याम प्रिया जी के लिए कही आसक्ति धारण करके विराजमान हो जाए श्याम सुंदर बन जाते हैं कुछ समय के लिए आश्रय श्रीप्रिया बन जाती हैं विषय जगत में श्याम सुंदर विषय हैं सारे शास्त्रों का परम उपास्य विषय शाम सुंदर हैं परंतु इस नकुंज की यह विशेषता है श्रीमद वृंदावन की यह विशेषता है कि यहां पर श्री प्रिया जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर भी तरसने लगते हैं जाचे जूठन पाइए और पापर हहा खाए और जो ठाकुर के बोलिए सब कुछ तन कह जाए जो जगत का उपास्य है वो जगत का उपास आज स्वयं आसक्त हो जाता है और शिव प्रिया जी जिनमें आसक्त थी वे प्रिया जी बन जाती हैं आसक्त और श्याम सुंदर बन जाते हैं आसक्त यह रस की विशेषता है और इस रस की विशेषता में दासी दोनों ही स्थितियों में फूल ही नहीं समाती है कभी श्याम सुंदर प्रिया जी की जब वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं नपारे हम नपारे हम दे पद्लम उस समय दासी की छाती फूल जाती है मंजरी की क्यों? मैं उन श्री किशोर जी की दासी हूं जिनकी जगत के द्वारा उपास्य श्याम सुंदर भी श्रुति उपास्य जो श्याम सुंदर हैं वो भी जिनकी प्रार्थना करते हुए विराजमान होते हैं ये अपूर्वता विराजमान तो उस दासी का गौरव उनका रस का उल्लास और भी ज्यादा जो भावोल्लास है वो भावोल्लास और भी ज्यादा बढ़कर के विराजमान होता है श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के रूप को दर्शन करके यदि बुम्बोहित हैं तब भी उसका भावोल्लास बढ़ रहा है कि आहा श्याम सुंदर का रूप दर्शन करके मेरी स्वामी को इतना सुख मिल रहा है यही प्यारी को सुख देना यही तो मेरा लक्ष्य है इसीलिए श्री दासी सखी बार बार श्री किशोरी जी से कहती है कि चूनरी में जाड़ो लगे कीजिए सुख से कि अरे सखी काय को मान करके बैठी है जाड़ी की ऋतु है और एक चूंदरी ओल करके तुझ कु हुई शैया का त्याग करके अलग आसन के ऊपर बैठ गई है अरे सुंदर शैया विराजमान है कैसी सुंदर सौर विराजमान है आनंद से दोनों घुर मिल करके सौर के भीतर शयन करो ना काय को दुख पा रही हो घरी घरी रूठवो मनाए हुए प्रहर जात तुमने तो ऐसा स्वभाव धारण कर रखा है कि एक एक घड़ी में रूठ जाती हो और मुश्किल आती है मेरी तुमको मनाने में एक एक प्रहर व्यतीत हो जाता है तो लगता यह है कि जैसे प्रिया लाल को मिलन की जितनी उत्कंठा होगी उस उत्कंठा से भी हजार गुनी उत्कंठा इन सखियों को है कि किसी तरह से प्रियालाल मिले उनमें तो जो उत्कंठा वो है ही है तो उससे ज्यादा गरज इन सखियों को है प्रियालाल को गरज नहीं होगी जिससे ज्यादा गरज इन सखियों को है तुम्हें तो यही कहती है कि चूंदनी में जावर लगे कीजिए सुख सैन अरे काय को इस मान को लेकर के बैठी है मन तो ऐसा होना चाहिए जैसे मोम जरासी गर्मी लगी जहां चाहो वैसे ही मोल्ड कर दो वैसे ही मुड़ जाए ऐसे ही ये मांग धारण करने की जरूरत नहीं है जल्दी से अपने मांग को समाप्त करके श्री प्रिया लाल तुम दोनों मिलो तुम दोनों जब मिलोगे तो उससे ही मुझे परम परम सुख की प्राप्ति होगी तो जुगल चरण देखी कब वो अवसर होगा के हे श्री किशोरी जी केवल दुख की नृति के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही हूँ केवल स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ केवल आपकी महिमा का दर्शन करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूं बल्कि आपके सुख के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं और उस आप दोनों को सुख मिले ये मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा अपना जो व्यक्तित्व है वो है राधिका दासी का और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख देना इस सुख के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं तो चरण देख जिस समय लालजी आपकी वंदना करते हैं यह भी अपूर्व रूप से लालजी को और आपको सुख देने वाला कि जो जगत जिन में आ सकते हैं वो आज श्री प्रिया जी के चरणों में आसक्त हो जाए जो प्रिया जिन के चरणों में आसक्त हैं वे प्रिया आसक्त से स्वयं आसक्त आस हो जाएं वे विषय बन जाए तो ये बात मेरे हृदय में अपूर्व गौरव को उत्पन्न करने वाली होगी सफल कर आज प्रिया की इतनी महिमा देख करके कि जगत की आराधना करता है वो प्रिया की सेवा कर रहे हैं ऐसा जो दर्शन है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा यह दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन है जहां श्री श्याम सुंदर भी किशोरी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं न नपारे हम न नपारे हम कहकर के प्रिया से प्रार्थना कर रहे हैं मैं अपनी आंखों को सफल मोर मेर काम ये मेरे मन की कामना है कि आज मैं आसन को आसक्त बना करके उन्हें प्रिया के चरणों में लौटते हुए देखूं इससे बढ़कर के और कोई दूसरे कामना श्रेष्ठ कामना नहीं हो सकती है ए मोर मनेर कामना हे श्री किशोर जी जो निज पदे सेवा दीवा। आप कृपा करके अपने में की सेवा मुझे प्रदान करो यदि आपने ये राधिका की ये यूथ की दासी है ये मंजिली भाव मुझे प्राप्त हो गया तो इससे बढ़कर के न गोपी भाव चाहिए न सखी भाव चाहिए बल्कि यह मंजरी भाव ही सर्वोत्तम भाव होगा इससे बढ़कर के कोई दूसरा भाव होगा नहीं गोपी भाव में स्वयं नायिका पने की कहीं स्थिति रहती है कि मैं नायिका बनूं और कहीं ना कहीं अपने स्वाद को लेने की भी इच्छा होती है निः सुख इच्छा होती है परंतु मंजरी भाव में अपने सुख को निज गौरव को प्राप्त करना साक्षात श्याम सुंदर के सुख को लेने की भावना मिलन के द्वारा निजी इंद्रियों के सुख की भावना कभी भी मंजरी में है ही नहीं सखी में भी कभी श्री किशोरी जी के आग्रह से कभी गोपी भाव उपस्थित हो सकता है परंतु मंजरी कभी भी नायिका भाव को स्वीकार करती ही नहीं है अत पादाबीओतव बिना वर दास्यमेव नान्य कदाप समय वर देव याचे सक्षाएते मम नमोस्त नमोस्त सत्यम दास्याय मम रसोस्त रसोस्त नित्य श्री दास घोषण जी कहते हैं तब बिना भर दास्यम आपके चरण कमलों के दासी के बिना तब हो दास्यम बिना पादाबी तब आपके जो चरण कमल हैं उनके दासी के बिना कदाप समय तुम कितनी सौगंध भी दिलवाओ तब भी मैं आपके श्री राधिका दासी के बिना और कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहती श्रीमंत महाप्रभु का आविर्भाव ही उस राधा दास्य को प्रदान करने के लिए हुआ अनर्पचर्य भक्ति को प्रदान करने के लिए महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो कोई दूसरा फल मैं चाहती ही नहीं हूं पाजाब जी हो बिना भर दास्य में वो आपके चरणों की दासी बनना ही मंजरी बनना ही मैं चाहती हूं सक्षायते तब नमोस्तु नमोस्तु सत्यम यदि कोई आपकी सखी में बनाना चाहे तो श्री रघुनाथ दास गोस्म जी कह रहे हैं श्री तुलसी मंजिली जी कह रही हैं कि मैं सख्स को भी हाथ जोड़ दूंगी जायो नीचे मुझे सख्स क्योंकि उस शख्स में कभी कभी श्याम सुंदर का श्री अंग स्पर्श करने की व्यवस्था आ जाती श्याम सुंदर के साथ में संपर्क प्राप्त करने की व्यवस्था कभी आ जाती है परंतु दासी मंजरी कभी भी ये भाव स्वीकार करती ही नहीं है उसमें कभी नाय भाव आ ही नहीं सकता है अतः दास आए थे मम रसोस तो रसोस तो नित्यम मेरा सर्वदा सर्वदा दास में ही एकमात्र रस है तो निज पद सेवा देवा मुझे आपके चरणार्थ की सेवा प्रदान करें ना ही मोर उपेक्ष इस मंजरी भाव को प्राप्त करने में मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं तो सर्वथा अयोग्य ही हूं और इस नुकुंज की सबसे छोटी और नई दासी ये दासी है इसके ऊपर सब हुक्म चलाती है ए, चल ये काम कर ये ला ये ला सब इसके गाल पर चपत लगाती हुई कहती है जा। जल्दी से एक काम कर और ये छोटी दासी दौड़ दौड़ करके जितनी भी यूथेश्वरी हैं उन यूेश्वरियों के आदेश का पालन करते हुए विराजमान तो सबसे छोटी दासी बनने में जो सुख है वह बनने में सुख नहीं है उस समय जो आए भाई गाल पर चपट लगाते हुए चल ये लेके आना और ये दौड़ दौड़ करके उस समय सेवा का कार्य कर रही है सबकी सेवा करते हुए विराजमान है तो नहीं मोरे उपेक्षा कभी मेरी गौरव के कारण उपेक्षा ये तो बड़ी है इनसे क्या कहें छोटी होगी तो उसके ऊपर सब हुकम चलाएंगे बड़ी बन जाऊंगी तो फिर संकोच किया जाएगा कि भाई इतने बड़े पद पर है इतनी सीनियर है इससे कैसे कहा जाए तो सीनियर के ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा जो जूनियर है उसके ऊपर सब हुक्म चलाएंगे अतः नहीं मोर उपेक्षा कभी भी मुझे गौरव प्रदान करके हे श्री किशोरी जो मुझे उपेक्षा की पात्र मत बनाना मैं उस गौरव को प्राप्त करना नहीं चाहती हूं जिस गौरव के कारण संभ्रम प्राप्त करके रेस्पेक्ट प्राप्त करके कहीं मुझे नेगलेक्ट किया जाए ऐसी वस्तु तो मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं मोर उपेक्ष कहूं करुणा दू ही करुणा सागर आप दोनों ही परम परम करुणा के सागर होकर के ही विराजमान है आप दोनों ही करुणा के सागर होकर के विराजमान है बिन नहीं आप दोनों को सुख मिले इसके बिना मैं और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं जानती हूं यद्यपि हूं मैं श्री राधिका दासी साधक का निज अभिमान होना चाहिए राधिका दासी तो उसे ज मंदिर की नवृत्कुंज मंदिर की भी सेवा की प्राप्ति हो जाएगी अन्य निकुंज मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा परंतु यह छोटी से छोटी दासी बन जाऊंगी तो मुझे नुकुंज मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं छोटी दासी बनना ही चाहता हूं चाहती हूं दो बिना ना जानो आप दोनों के बिना मैं कुछ नहीं जानता तो कह ले रहे थे साधक का निज अभिमान होना चाहिए छोटी से छोटी नुकुंज की दासी बनने का मंजरी बनने का परंतु उसके जीवन का लक्ष्य होगा क्या युगल को सुख देना और अपनी जितनी भी अग्रवर्तनी है उन सारी अग्रवर्तनियों को सुख प्रदान करना उनके आदेश का पालन करना और सबकी सबके कृपापात्र बने रहना यह मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य होगा छोटी बनूंगी तो यह लक्ष्य प्राप्त होगा अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी बर भाग्य मानो मैं छोटी बनकर के विराजमान हूं और सबके आदेश को प्राप्त करूं यही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है मुई बल प्रसित पामर मैं तो सारे अपराधों से युक्त हूं आप परम कृपा करने वाली होकर के विराजमान हो इसलिए कदा, कदा ये दो ही भाव मुख्य होकर के विराजमान दुर्लभतम वस्तु है और उस दुर्लभतम वस्तु को मैं कब प्राप्त करूंगी ये मैं चाहूंगी कदा में भाव है कि मैं अयोग्य हूं परंतु तो अयोग्य होकर के भी आपकी कृपा के द्वारा वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए कल के प्रसंग में कहे थे कि मैं दो भाव कि जिस वस्तु को चाह रही हूं वो बड़ी दुर्लभ है और दूसरी बात कि उस वस्तु को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी भी मुझ में नहीं है क्षमता भी योग्यता भी मुझ में नहीं है फिर भी उस वस्तु को चाहूंगी इसलिए किम और कदा का तात्पर्य है कि उसके बिना मुझ पर रहा नहीं जाएगा जल्दी से वो मुझे मिले और कदा का भाव है कि जल्दी से मिले इसकी योग्यता भी आ जाएगी इसकी भी मुझम सामर्थ्य नहीं है इसके आशा नहीं कर सकती हूं कि मैं जल्दी से योग्य हो जाऊंगी तब मुझे जल्दी मिल जाएगा अयोग्य होने पर भी हे श्री राधारानी आप अपनी कृपा के बल पर मुझे वो वस्तु प्रदान करें और जल्दी से प्रदान करें कृपा के बल पर प्रदान करें कदा का एक भाव और जल्दी से प्रदान करें यह कदा दूसरा भाव और किम में दो भाव कि परम दुर्लभ वस्तु है और किम का दूसरा भाव है कि मेरे भीतर योग्यता न है न जल्दी आने वाली इसलिए हमारे पास में केवल दो ही साधन हैं किम और कदा इन दो वस्तुओं को मांगते हुए यहां पर कह रहे हैं कि मुई बड़ पथित पामर मैं तो अत्यंत पतित पामर हूं इसलिए मेरे पास में कृपा के अलावा और कोई दूसरा बल नहीं है ये कृपा वो वस्तु है जहां भजन में प्रवेश कराने वाली वस्तु कृपा भजन की प्राप्ति होने वाली वस्तु कृपा भजन का साधन कराने वाली वस्तु कृपा और साधन का फल कृपा श्री गुरुदेव मिले ये ठाकुर जी की कृपा हुई गुरुदेव ने कृपा की तो मंत्र मिले ठाकुर की कृपा हुई मंत्र का जब भी तब होगा जब गुरुदेव कृपा करेंगे राधारानी कृपा करेंगे तो साधन भी उनकी कृपा से होगा और जो जप किया जा रहा है साधन किया जा रहा है उसका फल भी क्या है कृपा की प्राप्ति तो कृपा ही जहां एकमात्र कारण हो करके विराजमान उसी का नाम पुष्य मार्ग है उसी का नाम कृपा मार्ग है श्री हरायचरण विशेष रूप से कहते हैं पुष्ट मार्ग की परमाशा देते हैं बोले जहां पर साधन ही साध्य बन जाए उसका नाम है पुष्टमार्ग साधन और साध्य में कोई अंतर न रहे तो मुझ पर पावन ललता आदेश पाया चरण से भी जाया कब वो अवसर होगा कि मैं टुकुर टुकुर देख रही हूं अभिलाषा आ रही है कि आह जी को कैसा सुख मिल रहा होगा तो श्री ललिता जी सर्वज्ञ हैं वे जानबूझ करके मुझे सेवा का अवसर देंगे बोले ए नवदासी जल्दी आ एक काम कर तू तो जयप्रिया जी के चरण मसल दे ऐसे ललता आज्ञा पाया श्री ललता जी के आज्ञा को प्राप्त करके चरण सेवी और जाया तब उनकी आज्ञा से मैं चरण सेवा करने के लिए जाऊंगी इस नुकुंज मंदिर की पूरी ये व्यवस्था है कि यहां पर बिना आज्ञा लिए कोई कार्य अपनी इच्छा से नहीं किया जाए छोटे से छोटे काम उसकी भी आज्ञा लेकर के मंदिर में जब प्रवेश किया जाएगा तो आज्ञा लेकर के ही श्रीमद् गुरुदेव की आज्ञा लेकर के ही श्रीमद महाप्रभु की आज्ञा लेकर के ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा और जितनी भी सेवा होंगी वो कहीं अग्रवर्तिनियों की आज्ञा के अनुसार ही सेवा करेंगे चरण स्पर्श करना है पहले भवों की आज्ञा कोई भी सेवा करनी है उसमें भवों की आज्ञा यहां तक कि यदि नाम सेवा करनी है तब भी आचार्यव को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के तब तो नाम सेवा की जाएगी प्रवचन किया जाए। अपने गौरव में आकर के प्रवचन की गति के ऊपर नहीं बैठा जा सकता तो यहां पर सर्वत्र सर्वत्र आज्ञा जो है उसको लेकर के तो ललता आदेश पाया चरण सेवे में जाया कव में उनके आदेश से और वे इतनी उदार हैं कि नवदासी को भी सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगी प्रिय सखी संगे संज्ञ हम कव में प्रिय सखियों का संग लेकर के विराजमान होंगी कल के प्रवचन में ये संकेत कराए थे कि जो नित्य दासी है वह पुराण दासियों का अनुगत्य ग्रहण करेगी माने नव दासी जो है वो श्री रूप मंजिरी जी का आदेश ग्रहण करेगी रूप मंजिरी जी श्री तुलसी जी का आदेश ग्रहण करेंगी वृंदा देवी का आदेश ग्रहण करेंगी श्री वृंदा जी वे प्रिय नर्म सखी श्री ललता विशाखा उनके आदेश से रस्म प्रवृत्त तो होंगी श्री ललता विशाखा श्री प्रियाजी के सुख की कामना से रसमय प्रोत्त होंगी तो एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है पूरी की पूरी एक पद्धति निरंतर बनी हुई है तो यहां पर सर्वदा सर्वदा आनवत्य ग्रहण करके ही विराजमान होंगी तो प्रिय सखी संगे हाय मन कल प्रिय सखियों का संग ग्रहण किया जाएगा और ये रस की एक पद्धति रही कि श्री लीला में पौन मास जी हैं योग माया शक्ति श्री बृंदा हैं लीला शक्ति और श्री यमुना जी हैं शक्ति इन तीनों में किसी के आदेश को ग्रहण करके ही सेवा में या तीनों के आदेश को ग्रहण करके तब सेवा में प्रवृत्त हुआ जाएगा उसके बिना सेवा में प्रवृत्त नहीं होगी इसीलिए कहीं भी कथा कीर्तन नाम सेवा होती है तो पहले तुलसी जी को पधरा करके उनके सम्मुख में जो तो लीला शक्ति है उनकी कृपा के द्वारा ही लीला की स्पूर्ति होगी इसे श्री तुलसी का अनुगति ग्रहण करके श्री यमुना जी का अनुगति ग्रहण करके श्री पौर्णमासी जी का अनुगृति ग्रहण करके, करके इस लीला में हुआ जाएगा तो यही मैं बर्भाग्य करके मानती हूं मुई बड़ पथित पामर ललता आदेश पाईया चरण सेविया सेवे वो जाया प्रिय सखी मन प्रिय सखी के साथ में ही मैं उनके आदेश से सेवा में प्रवृत्त होंगी दुहू दाता शुरू मणि हे श्री प्रियालाल आप इतने कृपालु हो कि दाताओं में शुरूमणि होकर के विराजमान आप किसी के साधन को देख करके साधन के अनुसार कर्म फल प्रदान करने वाले हैं नहीं हो जितने भी अन्य देवता हैं वे सब कर्म सचिव हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे परंतु यहां पर तुलसी दल मात्रे जल से आप ऐसे कृपाल होकर के दाता श्रोमणी होकर के जाओ विराजमान अति दीन मोरे जानी मुझे अत्यंत दीन करके मानो निकट चरण दीवे दानी चरणों के निकट स्थिति प्रदान करें चरणों के निकट स्थिति का तात्पर्य है सेवा का सुख मुझे प्रदान करें सा, जो सामिप्य मुक्ति है वो सामीप्य मुक्ति ही सर्वोत्तम मुक्ति हो करके सामीप मुक्ति सेवा सहित सामीप्य मुक्ति वो यदि है तो साष्ट सालों के सामीप्य सारूप्य मप्यो तो, तो दियमान गृणंती बिना मत सेवन जना भक्तगण कोई ग्रहण नहीं करते हैं एकत्र तो कभी कर ग्रहण करेंगे ही नहीं यदि सेवा मिलेगी तो सामीप्य ग्रहण करेंगे इसलिए निकटे चरण दिव्य दानी अपने चरणों को की निकटता या सामीप्य मुक्ति मुझे प्रदान करो पाप राधा कृष्ण पाप यदि श्री युगल सरकार के चरणों की मुझे प्राप्ति हो गई पाप राधा कृष्ण पाप श्री राधा कृष्ण के चरण उनकी यदि प्राप्ति हो गई घुची तो में मनेर घा मन के जितने भी घाव है वे सब के साथ अपने आप पूरे हो जाएंगे तो जो तीव्रता है उस तीव्रता की व्याकुलता प्रकट करने के लिए तीव्रता की व्याकुलता की तीव्रता को प्रकट करने के लिए घावो न कहकर के घाव व्याकुलता को प्रकट करने के लिए पाय न कहकर के पा तो कृपा करके पाव राधा कृष्ण पा श्री राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त करूं तो घुची में मन और घा मन के जितने भी घाव हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे ये व्याकुलता की तीव्रता उत्कंठा की तीव्रता में यहां संकेत में कोई वचन कही जा रहे हैं क्योंकि परोक्ष प्रिया है देवा परोक्षम प्रियम अपनी गोपनीय बात को अपनी इच्छा को कहीं स्पष्ट रूप से न कहकर के परोक्ष रूप में कहने पर जो स्वाद प्राप्त होता है वैसा स्वाद कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता है दूर या बे ये सब विकल जहां आपके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी वहां सारी विकलता अपने आप ही दूर हो जाएगी नरोत्तम कहे बांछा सिद्ध हो नरोत्तम कह रहे हैं कि हे श्री किशोरी जो आप इस बांछा को शुद्ध करो देह प्राण सफल सफल जितने भी देह प्राण हैं वे तब संपूर्ण रूप से सफल होंगे इस प्रकार आज का जो पूरा प्रवचन उस पूरे प्रवचन का निष्कर्ष यही है कि श्री राधे का प्रेम वह श्री राधिका में ही विराजमान है उनके सुख को कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता परंतु यदि जो प्रेम हमको उपलब्ध ही नहीं है फिर उसके लिए हम प्रयास क्यों करें बोले नहीं वो प्राप्त है वह सुलभ है सुलभ होगा तब जबकि हम श्री राधिका कृपा के द्वारा राधिका दास से प्राप्त कर लें तो उस लीला का साक्षात्कार होगा अन्य लीला सामने ही नहीं आएगी लीला में कभी प्रवेश ही नहीं होगा जब प्रवेश ही नहीं होगा तो वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी इससे पहले आवश्यकता है पहली एलिजिबिलिटी ये है कि श्री राधिका कृपा करके अपने परिक्रम में हमको स्थान प्रदान करें ये स्थान प्राप्त करने के लिए हम में योग्यता है नहीं हमारे पास में केवल दो ही वस्तुए हैं जिसके द्वारा ये योग्यता प्राप्त हो सकती है वो एक वस्तु है किम और दूसरी है कदा इन दो का आश्रय ग्रहण करके जब व्याकुलता उत्पन्न होगी तो उनकी कृपा शक्ति का आकर्षण अपने आप हो जाएगा और जब कृपा शक्ति का आकर्षण होगा तो कृपा करके वे निज परिक्रम में स्थान प्रदान करेंगी और स्थान प्रदान करने के कारण के लिए श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से एक अंतश्चिंत देह इस शरीर में ही स्थापित कर देंगी जिस अंत देह के द्वारा श्री प्रिया लाल की रूप माधुरी का चिंतन करेंगे जब उत्क्रांत सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी ये पांच भौतिक देह जो आश्रय रूप में विराजमान है उस पांच भौतिक देह की जब समाप्ति हो जाएगी तब भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि इन दोनों को प्राप्त करने के लिए तो उत्क्रांत सिद्धि भाव सिद्धि और स्वरूप सिद्धि इन तीनों को प्राप्त करते हुए जब लीला में प्रवेश होगा उस लीला में प्रवेश होने पर छोटी दासी जब निकुंज मंदिर में प्रवेश करेगी उस समय श्री ललिता जी कृपा करके इस दासी को सेवा करने का स्व अवसर प्रदान करेंगी और उस सेवा के अवसर को प्राप्त करके उस सेवा को प्राप्त करके जो सुख की प्राप्ति होगी वह सुख कोई दूसरा नहीं है और यहां पर सेवा ही सुख बन जाएगा सेवा करके सुख मिले सेवा अलग वस्तु सुख अलग वस्तु ऐसा न हो करके जहां सेवा ही परम परम सुख बन जाएगा और सेवा करने में श्री प्रियालाल को जो सुख की प्राप्ति हो रही है परस्पर उस तो सुख की प्राप्ति साधारण करने के द्वारा इस दासी को भी सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी इसके लिए पूरी की पूरी यह प्रार्थना की जा रही है श्री किशोर जी के श्री चरणानंद में यही वंदना की श्री ठाकुर महाशय कृपा करें कि उनकी कृपा के द्वारा उनके अनुगत्य के द्वारा इस पामल जन को इस जीव को भी संसार में जो फंसा हुआ जीव है इसको भी श्री प्रिया के उस माधुरी का कहीं परिचय हो जाए जब नरोत्तम ठाकुर महाशय के इस प्रार्थना को देखा जाता है तो अपने धन का परिचय होता है और यदि धन का परिचय नहीं हो तो उस धन में आसक्ति नहीं होती आश्री नरोत्तम ठाकुर को कौन सा धन मिल रहा है इसका यदि परिचय हो जाए तो हमको भी परिचय हो जाए कि यह धन हमारा भी हो सकता है और ये हमारा है इस धन का परिचय होने पर उस धन को प्राप्त करने धन में आसक्ति होगी जब आसक्ति होगी तो उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास होगा तो पहले धन का परिचय हो परिचय होने के बाद में आसक्ति हो आसक्ति होने के लिए होने पर फिर प्रयास किया जाए उस परिचय को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन है श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के चरणाश्रय को ग्रहण करके प्रीति होती है ऐसी अभिलाषा होती है इसका परिचय मात्र हमको मिल जाए ये परिचय भी उनकी कृपा के द्वारा प्राप्त होगा उनके श्री चरण में कुट कुटबंधन सुंदताय गौर हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधारम हरि गोविंद जय जय बोलवंडा बंदे हरि लाल की जय